अनेकों बार मां ने कम आयु के बच्चों को भी दीक्षा दी है मुझे स्मरण है एक बार उद्बोधन में एक बारह वर्ष का लड़का शाम को भक्तों के साथ आया और प्रणाम करने के बाद रोने लगा कारण पूछने पर उसने बताया मां की कृपा चाहिए मैंने कहा कृपा कैसी रे अभी चल बाद में होगी तो भी वह रोता ही रहा तब समझ में आया कि वह मंत्र चाहता है मैंने सोचा कि किसी के पास सुनी हुई बात कह रहा है इतना छोटा बच्चा मंत्र भला क्या समझेगा अगले दिन देखा तो वही लड़का बाहर के बरामदे में अकेला बैठा हुआ है वहां बच्चे बूढ़े बहुत से लोग आकर बैठा करते हैं इसीलिए किसी ने उसकी खोज खबर नहीं ली मैंने बाजार से लौटते समय देखा कि वह लड़का हंसते हुए चला जा रहा है मैंने पूछा क्या बात है उसने आनंद पूर्वक उत्तर दिया मेरी दीक्षा हो गई है बाद में सुना कि मां ने राधु से कहा था देख तो नीचे बरामदे में एक लड़का बैठा है उसे यहां बुला और इसी प्रकार उसे बुलवाकर मंत्र दिया है उस समय वह बाजार से मां के लिए फल मिठाई खरीदने जा रहा था मां से भेंट होते ही मैंने पूछा मां इतने छोटे से बच्चे को तुमने दीक्षा दी वह भला क्या समझेगा मां ने उत्तर दिया जो भी हो बेटा वह बच्चा ही तो है कल तो वह कैसे पांव से जकड़कर रोया था कौन भगवान के लिए रोता है जरा बताओ तो ऐसी बुद्धि कितने लोगों को होती है मां विनम्रता की प्रतिमूर्ति थी इतने लोग उनके चरणों की धूली पाकर स्वयं को कृतार्थ समझते थे तथापि वे स्वयं को ठाकुर की एक कृपा प्राप्त चरणाश्रित ही समझती थी दीक्षा प्रदान करने के बाद वे ठाकुर को दिखाते हुए कहती वे ही गुरु हैं यद्यपि कभी कभी वे खूब अंतरंग भाव से बातें करती तब वे कौन है यह सब अनजाने में उनके मुख से निकल पड़ता परंतु उस भाव को वे बिल्कुल भी प्रश्रय नहीं देती थी मां की अंतिम बीमारी के समय एक वयस्क महिला भक्त ने जब उन्हें तुम जगदंबा हो तुम ही सब हो आदि कहकर स्तुति आरंभ की तो मां रुक्ष स्वर्ग में कह उठी जाओ जाओ जगदंबा उन्होंने दया करके चरणों में आश्रय दिया है इसीलिए चलाती गई हूं तुम जगदंबा हो तुम अमुक हो निकलो यहां से यद्यपि वे अपने विषय में किसी भी भक्त के आंतरिक विश्वास को विचलित नहीं करती थीं, परंतु इस प्रकार का प्रशंसावाद भी उन्हें सहन नहीं होता था उनकी अपनी इच्छा अथवा न्यायोचित विवेचना के विरुद्ध कोई कुछ कहे तो प्रारंभ में वे उसे मान लेती थीं, बाद में धीरे धीरे उन्हें जो कहना होता या जो न्यायोचित समझती उसे बताने के बाद प्रश्नकर्ता से पूछती अच्छा यदि ऐसा हो तो कैसा रहेगा इस प्रकार क्रमशः वे उसे स्वमत में ले आती कभी वे उसके मुख पर तुम्हारी वह बात ठीक नहीं है कहकर उत्तर नहीं देती थी एक दिन पूर्ण बाबू की पत्नी ने दीक्षा का प्रसंग उठाकर मां से कहा मां आप तो शीघ्र ही गांव जा रही हैं और हम लोग भी सिमला पहाड़ चले जाएंगे न जाने फिर कब भेंट होगी मंत्र लेने की इच्छा है परंतु मेरे यहां जातक का अशौच है गोलाप मां तथा योगेन मां निकट ही थी वे बोली शौच में भी क्या कहीं दीक्षा होती है इस समय भला कैसे ले सकोगी मां ने भी उनकी बातों से सहमति व्यक्त करते हुए कहा हां यह तो है तो फिर कैसे होगा उस समय बरेन बाबू की बुआ भी वहां उपस्थित थीं। एक दिन उन्होंने मां को अकेली पाकर पूछा मां क्या आप जातक का अशौच मानती हैं मां बोली काया तथा प्राण में कोई संबंध नहीं फिर जातक का अशौच काली पूजा के दिन उसे गंगा स्नान कराकर ले आना बाद में पूर्ण बाबू स्वयं ही निर्दिष्ट दिवस पर उन्हें मां के पास ले आए थे मां के गृह प्रवेश के समय ललित बाबू जयराम वाटी गए थे उसी समय वे वहां पर एक निशुल्क विद्यालय तथा दातत्व चिकित्सालय स्थापित करने की इच्छा व्यक्त करते हुए एक दिन मां को खूब समझाकर कह रहे थे मां आपके नाम पर भक्तों के बीच आवेदन निकालने पर इन निर्धन लोगों का बड़ा उपकार होगा लोक कल्याण के लिए उनके बारंबार अनुरोध करने पर मां संकोच के कारण कुछ कह नहीं पा रही थी उसी समय हेमेंद्र अर्थात ब्रह्मचारी रूप चैतन्य वहां आ पहुंचे और उन्होंने इस पर घोर आपत्ति व्यक्त की तब जाकर माने ने चैन की सांस ली ललित बाबू के चले जाने के बाद मेरे घर के भीतर आने पर माने मुझे हेमेंद्र के विषय में कहा उसने योगीन के समान मेरी रक्षा की छी छी रुपए मांगना यद्यपि उनका व्यवहार सर्वदा शिष्टाचार पूर्ण रहा करता था और वे वही पसंद भी करती थीं। तथापि कलकत्ते में वे सर्वदा निसंकोच बातें करने में कुंठा का अनुभव करती थीं। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था यहां पर मुझे सर्वदा हिसाब करके बोलना पड़ता है चलना पड़ता है कौन सी बात से न जाने कौन असंतुष्ट हो जाए इससे अच्छा तो मैं गांव में ही हूं वहां मैं जो भी मुख में आता है दो चार बातें कह देती हूं वे भी मुझे जो जी में आया दो बातें कह जाते हैं वे लोग भी कुछ बुरा नहीं मानते और मैं भी कुछ बुरा नहीं मानती बस और यहां के लोग बात में थोड़ा भी इधर उधर हुआ नहीं कि खिन्न हो जाते हैं मां के सरल स्नेहपूर्ण तथापि धीर गंभीर व्यवहार के कारण सभी लोग उनके समक्ष निसंकोच परंतु सम्मान पूर्वक बातें करते थे जयराम वाटी के पास शिरोमणिपुर में बहुत से मुसलमानों का निवास है वे लोग पहले शहतूत अर्थात रेशम के कीड़ों की खेती करते थे विदेशी रेशम की प्रतियोगिता से उन लोगों का वह व्यवसाय क्रमशः ठप हो जाने से आखिरकार चोरी डकैती ही उनकी आजीविका का साधन हो गई आसपास के गांव के लोग इन तूतिया डकैतों के भय से सदा ही संतस्त रहा करते थे कोई तूतिया यदि किसी गांव से होकर गुजरा तो ग्रामवासी शीघ्र ही वहां डकैती पड़ने की संभावना से आशंकित हो जाते मां के अंतिम दिनों में जब भक्तों का आवागमन काफी बढ़ गया तो मामाओं के घर में रहने में भक्तों को असुविधा होती देख पूजनीय शरत महाराज ने श्री मां की इच्छा के अनुसार उनके लिए नए स्थान पर एक घर का निर्माण करा दिया उस वर्ष उस अंचल में भयानक अकाल पड़ जाने के कारण हम लोगों ने बहुत से तूतिया मजदूर काम पर लगाए थे ग्रामवासी पहले तो इस पर भयभीत हुए पर बाद में बोले मां की कृपा से डकैत भी भक्त हो गए रे एक दिन मां ने एक तूतिया मुसलमान को जो उनके मकान की दीवार बना रहा था घर के भीतर अपने कमरे के बरामदे में खाने को दिया था उनकी भतीजी नलिनी आंगन में खड़ी होकर उसे दूर से फेंक फेंक कर परोस रही थी यह देख मां कहे उठी इस प्रकार देने से मनुष्य को खाने में क्या सुख मिलता है तेरे से न हो तो मैं ही देती हूं खाना हो जाने के बाद जूठा स्थान भी मां ने स्वयं ही धो दिया नलिनी मां को ऐसा करते देख ओ बुआ तेरी जात गई आदि कहकर बड़ा विरोध व्यक्त करने लगी मां ने उसे डांटते हुए कहा जैसे शरद अर्थात स्वामी शारदानंद मेरा पुत्र है वैसे ही यह अमजद भी मेरा पुत्र है वे जगत की मां जो हैं, इस तरह के व्यवहार से ही तो दुर्बल तथा अधम प्राणियों के दिल में विश्वास उत्पन्न होगा कि वे भी जगदंबा की अपनी संतान हैं। वस्तुतः वे बुरों को भी अच्छी दृष्टि से देखकर सबको उन्नति के पथ पर ले जाती थीं। वे कहती दोष तो मनुष्य में लगे ही रहते हैं किस प्रकार उसे अच्छा किया जाए यह भला कितने लोग जानते हैं एक दिन एक तूतिया मुसलमान कुछ केले लाकर बोला मां मैं ठाकुर के लिए इन्हें लाया हूं क्या आप इन्हें स्वीकार करेंगी मां ने उन्हें लेने को हाथ बढ़ाते हुए कहा खूब लूंगी बेटा दो ठाकुर के लिए लाए हो जरूर लूंगी मां की गृहस्थी के कार्यों में सहायता के लिए पड़ोस के गांव की एक महिला निकट ही उपस्थित थी वे बोली ये लोग चोर हैं हम जानते हैं उसकी चीज भला ठाकुर को क्यों दी जाएगी मां ने इस बात का कोई उत्तर न देते हुए उस मुसलमान को खाने के लिए मुरमुरे तथा मिठाइयां देने को कहा उसके चले जाने के बाद मां उन महिला भक्त को डांटती हुई गंभीर स्वर में बोली कौन अच्छा है और कौन बुरा यह मैं जानती हूं हम देखते हैं कि जिसे कोई देखना तक पसंद नहीं करता मां उसी का और भी अधिक स्नेह यत्न करती कोई कुछ महागर्हित कार्य करके भी यदि पश्चाताप करते हुए उनके पास आता तो वे उसे अभय प्रदान करती एक बार इसी प्रकार एक युवती ने उनके शरण लेने पर मां ने उसे गोद में बैठाकर कहा था अच्छा जो किया सो किया फिर कभी मत करना और उसकी पाप राशि को स्वयं ग्रहण करके उसे मंत्र दीक्षा प्रदान किया ताकि उसे सुबुद्धि आ जाए एक बार एक युवक भक्त ने किसी अनुचित आचरण के कारण ठाकुर के किसी विशिष्ट अंतरंग भक्त ने श्री मां से अनुरोध किया कि उसे उनके पास न आने दिया जाए इस पर मां ने कहा था मेरा बच्चा यदि धूल कीचड़ में सन जाए तो मुझे ही तो उसे झाड़ पहुंचकर गोद में उठाना होगा इसी मातृ सुलभ स्नेह तथा क्षमा के द्वारा ही वे विपथगामी को भी सुपथ पर ले आती थी मां की सहनशीलता असीम थी कितने ही लोग कितने ही प्रकार के पाप ताप के बोझ लेकर मां के चरण स्पर्श करते शरीर में भयानक जलन का अनुभव करते हुए भी मां उसे चुपचाप सहन कर लेती एक दिन शाम को दर्शनार्थियों के प्रणाम के पश्चात मैंने देखा कि मां बरामदे में आकर घुटने तक अपने पांव धोए जा रही हैं पूछने पर उन्होंने बताया अब और किसी को पांव में सिर रखकर प्रणाम मत करने देना सारा पाप आकर प्रविष्ट हो जाता है मेरे पांव जल जाते हैं पांव धोने पड़ते हैं इसीलिए तो इतनी बीमारियां होती हैं दूर से ही प्रणाम करने को कहना इतना कहते ही वे पुनः बोली यह सब बातें शरद से मत कहना नहीं तो वह प्रणाम करना ही बंद करा देगा मनुष्य जैसे अपने पसंद के कार्य दो चार दिन बड़े प्रेम से कर लेता है वैसे ही प्रीति के साथ मैंने मां को जीवन भर दैनंदिन कार्य करते देखा था जयरामवाटी में प्रतिदिन का भोजन पकाना खिलाना आदि एक ही ढर्रे का कार्य है तिस पर जब तक भक्तों का आवागमन फिर उनकी अपनी गृहस्थी के एक एक जन एक एक प्रकार के थे इसके बावजूद वे सारे कार्य बड़े आनंद पूर्वक किए जाती थी दूसरा कोई हाथ बटाए तो अच्छा न बटाए तो भी कुछ ध्यान नहीं देती थी ऐसा लगता मानो सारा उत्तरदायित्व उन्हीं का है और बाकी सभी लोग अतिथि अभ्यागत हैं जैरा माटी में मैं देखता कि सुबह दो घंटे शाक सब्जी काटना रसोई के लिए भंडार से आवश्यक चीजें निकाल देना पूजा की सारी व्यवस्था करने के बाद स्वयं पूजा करना फिर दीक्षा देना प्रसाद तथा जलपान वितरण करना लगभग एक सौ पान लगाना भक्तों तथा घर के लोगों को भोजन कराना शाम को अपने हाथ से रोटी पूरी तरकारी आदि बनाना दूध उबालना लालटेन की सफाई करना सब कुछ मानो वे नित्य नवीन प्रेम के साथ किए जाती थी बाद में भक्त महिलाएं तथा नलिनी आदि उनके कार्य में सहायता करती थीं, तथापि अधिकांश कार्य उन्हें स्वयं ही करने तथा देखने पड़ते थे मां कहती इधर शरीर टूटता जा रहा है और कार्य भी क्रमशः बढ़ता जा रहा है छोटे मोटे कार्य भी मां की दृष्टि में आदर्श स्थान रखते थे उद्बोधन में हम लोग स्नान के बाद अपने कपड़े सुखाने को फैला देते थे शाम को वर्षा हो जाने पर वे भली भांति सूखते न थे कोई कोई कपड़ा फिर कभी कभी भीग जाता फिर किसी किसी का जल शायद अच्छी तरह निचोड़ा हुआ नहीं रहता था देखता कि मां उन वस्त्रों को फिर से निचोड़कर दो दुमंजिले के दक्षिण की ओर के कमरे में एक लंबी रस्सी या खिड़की के छड़ों से बांधकर सुखा देती एक दिन वर्षा के बाद उन्हें ऐसा करते देखकर मैंने पूछा मां इतने लोग तो हैं, तुम्हें भला यह सब करने की क्या जरूरत पूरा बरामदा भीगा हुआ है और तुम्हारे पांव में गठिया है क्या और कोई नहीं है मां बोली नहीं बेटा थोड़ा सा ही तो है बस जाती हूं स्वामी जी कहा करते थे छोटे मोटे कार्यों से ही मनुष्य को पहचाना जाता है सामान्य से विषयों में भी मां की अद्भुत दृष्टि रहती थी जयरामवाटी में उनका नया मकान बनने के बाद गांव की पंचायत ने उनके ऊपर चार रुपए का टैक्स लगाकर ज्ञानानंद से उसे वसूल किया मां तब कलकत्ते में थी अगले वर्ष मां के गांव लौटने पर जब चौकीदार उसे पुनः वसूलने आया तो मां ने कहा इतना अधिक टैक्स क्यों कम कराने का प्रयास करो हो सकता है मैं दे भी दूं परंतु मैं जब नहीं रहूंगी तब जो सन्यासी ब्रह्मचारी रहेंगे वे भला कहां से देंगे संभव है कि उन्हें अपना खाना पहनना ही भिक्षा से चलाना पड़े एक अन्य समय जब ज्ञान जयराम बाटी में था तब वह ग्वाले से विशेष रूप से शुद्ध दूध लेने के लिए कहता रुपए का आठ ही सेर दो लेकिन दूध शुद्ध होना चाहिए वह इसी प्रकार अधिक कीमत पर दूध खरीदता एक दिन मां के कानों में यह बात जाने पर उन्होंने उसे डांटते हुए कहा यह क्या ज्ञान वहां एक पैसे पाव दूध मिलता है जिससे गरीब लोग भी खरीद पाते हैं और तुम इस प्रकार दर बढ़ा रहे हो ग्वाला तो पानी मिलाएगा ही दर बढ़ाने से उसे अधिक पैसे मिलेंगे इस कारण वह और भी पानी मिलाना चाहेगा तु दूसरी ओर कुछ अन्य विषयों में मां का बड़ा ही अद्भुत आचरण था कोई निर्लज होकर नाच रहा हो और मां उधर से ही होकर चली जाती तो भी उनकी दृष्टि उधर बिल्कुल भी नहीं बढ़ती यदि संयोगवश पढ़ भी जाती तो भी उनकी उस समय की उदासीन दृष्टि तथा मुख्य भाव से स्पष्ट बोध होता कि उनका ध्यान उधर नहीं गया या फिर उन्हें कुछ आपत्तिजनक नहीं प्रतीत हुआ है उनकी मानो एक बालिका की दृष्टि थी जिसे भले बुरे का कुछ भी बोध ना हो लोगों की ओर विशेष ध्यान देकर उनके गुण दोष देखने की आदत मां में कभी भी न थी वे एक बार नजर उठाकर देख भर लेती बस इतना ही जिनकी दृष्टि में लोगों के अंदर बाहर का सब कुछ जान लेने की क्षमता थी कुछ अनुचित हो जाने से भी हम उनके सामने निसंकोच खड़े हो जाते थे हम जानते थे कि उनकी दृष्टि उधर नहीं जाएगी या फिर जब तक हम स्वयं नहीं बताएंगे वे नहीं जान पाएंगी और बता देने पर भी क्षमा तो है ही जो जितनी ही अधिक शक्ति को पचा सकता है वह उतना ही शक्तिमान होता है निवेदिता ने ठीक ही लिखा है भक्त महिलाएं जब मां के पास बैठकर बातें करतीं, तब उन लोगों को बिल्कुल भी बोध नहीं होता कि ठाकुर के साथ मां का संबंध या उन पर मां का दावा उन लोगों से अधिक था लगता कि वे भी उन्हीं लोगों के समान ठाकुर की आश्रित तथा कृपा प्रार्थियों में से एक है यद्यपि त्यागी और गृही दोनों को ही अबाध रूप से उनका स्नेह मिलता था तथापि त्यागी उन्हें थोड़े अधिक ही प्रिय थे वे कहती बेटा त्यागी न रहे तो फिर किन्हीं लेकर रहूंगी एक बार मां बेलुड़ मठ में ठाकुर के उत्सव में गई थी दोपहर में उनके आहार के पश्चात मैं जग में पानी लाकर डाल रहा था और मां खड़ी होकर हाथ धो रही थी हाथ धोने के बाद मां सामान्यतः पांव भी धोया करती थी इसी कारण मैं उनके पांव पर जल डाल रहा था और घुटने में वात के कारण मां को झुकने में कष्ट होगा ऐसा सोचकर मैं स्वयं ही अपने हाथों से पांव के ऊपर लगे पानी को थोड़ा सा पोंछ रहा था मां तत्काल ही अत्यंत संकुचित होकर बोली नहीं नहीं बेटा तुम तुम लोग देवताओं के लिए भी आराध्य हो यह कहकर उन्होंने अपने ही हाथों से पांव पोंछ लिए मैं तो उस समय लांग देकर धोती पहनता था और मुझमें उनके चरणों में जल डालने तक की योग्यता ना थी बेलुड़ मठ से साधु ब्रह्मचारियों के आने पर मां प्रायः ही राधु आदि से कहती भैया लोगों को प्रणाम करो उद्बोधन के भवन में एक दिन किसी पुरानी महिला भक्त का एक साधु के साथ किसी विषय पर वाद विवाद हो गया इस पर वे नाराज होकर जाते हुए कहने लगी उसके यहां रहने पर मैं यहां बिल्कुल भी नहीं आ सकती कई लोग काफी अनुनय विनय करने पर भी उन्हें लौटाने में सफल नहीं हो सके मां के कानों में सारी बात जाने पर वे उत्तेजित होकर बोल उठी वह कौन है गृहस्थ यहां से जाती है तो जाए साधु मेरे लिए सब कुछ त्याग कर यहां आए हैं यद्यपि जिन महिला का मां ने इस प्रकार तिरस्कार किया था ठाकुर की महिला भक्तों में उनका स्थान अति उच्च था एक त्यागी भक्त ने एक बार मां से पूछा था मां सन्यासी हो या गृहस्थ जिन्होंने ठाकुर का आश्रय लिया है वे सभी तो समान हैं, क्योंकि सभी तो मुक्त हो जाएंगे माने कहा यह क्या त्यागी और गृहस्थ क्या कभी समान हो सकते हैं उनमें कितनी कामनाएं वासनाएं हैं और ये लोग उनके लिए सब कुछ छोड़कर चले आए हैं इनके जीवन में भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या साधुओं के साथ उनकी भला क्या तुलना हो सकती है